एवन एव वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे ए वतन ए वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे वतन एवन वतन कोई पंजाब से कोई महाराष्ट्र से कोई यूपी से है कोई बंगाल से कोई पंजाब से कोई महाराष्ट्र से कोई यूपी से है कोई बंगाल से पूजा की थाली मिलाए हैं हम, तेरे पूजा की थाली मिलाए हैं हम, फूल हर रंग के आज हर डाल से फूल हर रंग के आज हर डाल से नाम कुछ भी सही पर लगन एक है ज्योत दिल की जगह जाएंगे ए वतन ए वतन अंकल नमस्ते हां आराध्या जी नमस्ते चलिए तो अरे हम भी हैं। ओ, नमस्ते जी नमस्ते ओह वेरी गुड चलिए साहब तो आज आज शुरू करते हैं बातें और हमने एक बात कही कि शुरुआत आज आराध्या को एक छोटी सी कहानी सुना के करते देखिए चक्कर क्या है कि आजकल के बच्चों को ना ये जो लड़ाइयां हैं इनके बारे में इतना ही ज्ञान है जो टीवी इनको बताता है और है। कभी कभी टीवी कुछ भी बता देता है और अपने देश की लड़ाई के बारे में तो शायद ही बच्चों को और अब तो सवाल यह है कि बहुत से बड़ों को भी उसका ज्ञान शायद ही हो क्योंकि है? कुछ पीढ़ियां निकल गई हैं जबकि हमने युद्ध की बात सुनी ही नहीं है युद्ध क्या होता है ये तो हमको पता है मगर युद्ध के दौरान क्या होता है इसके बारे में हमें कोई फर्स्ट हैंड खबर नहीं है आराध्या आपको मालूम है कि युद्ध के दौरान क्या होता है लोग मरते हैं और लड़ाइयाँ होती हैं देखिए लोग मरते हैं और लड़ाइयां होती हैं तो यह युद्ध क्षेत्र की बात तो कर रही हैं मगर यह बातें इनको कहां से पता चली टीवी टीवी से अब सवाल यह है कि क्या युद्ध केवल युद्ध क्षेत्र में हो रहा है सच बात तो यह है कि इसकी जानकारी हम जैसे फॉसिल्स के अलावा शायद ही किसी को हो जैसा कि अभी हाल में ही देखा गया यहाँ तक कि कुछ जगहों पर तो सायरन काम भी नहीं किए हाँ क्योंकि हमको याद आता है पिछली लड़ाई इकहत्तर वाली हुई थी ना और उसको हुए कितने साल हो गए यार हिसाब आप लगाइए आप पचपन साल, साल हो गए पचपन साल हो तो गए और इन पचपन सालों में एक जीवन और सच पूछिए तो शायद चार नई पीढ़ियां आ चुकी हैं और अब सवाल उठता है कि क्या क्या होता है? सायरन क्यों होता है है क्यों और जो क्षेत्र में नहीं हैं वो भी युद्ध कर रहे है? तो साहब आज हमने सोचा कि सब बातों को आपके साथ किया जाए और ये बातें आराध्या भी सुनेगी और शायद और बच्चे भी सुन पाए तो बहुत अच्छा लगेगा मगर सच बात यह है कि ये मौका ऐसा है जबकि कुछ पुरानी यादें भी सामने आ जाती हैं मुझको ख्याल है मैंने तीन लड़ाइयां तो देख ली हैं वो 48 की और 47 की लड़ाई तो मैं नहीं देख पाया मगर उन्नीस की लड़ाई जब हुई थी उस वक्त मैं 8 साल का बच्चा था और उसके बाद उन्नीस की लड़ाई के समय आ, ये तो नहीं कहूँगा किशोरावस्था में पहुँच रहा था मगर किशोरावस्था के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था और 1971 की लड़ाई में बाकायदा एक सच कहना चाहिए ग्रेजुएशन हो गया था तो पढ़ा लिखा नौजवान था और हम नाइन्थ क्लास में थे और हमें याद है कि वो सायरन बजता था हम लोग को सबको मालूम था कि क्या करना है साइरन बजते ही क्या करना है रात में सायरन बजा दिन में सायरन सायरन बजा तो कहाँ जा के छिपना है कैसे बैठना है क्या करना है रात में बजा रात में हम लोग की लाइट्स नहीं जलती थी या जली तो घरों में ऐसे पर्दे लगा रखे लगाए हुए थे कि एक एक खिड़की रोशनदान भी होते थे ना घरों में तो उनको हम लोग काले या डार्क कलर के कपड़ों से ढांक देते थे या पेपर चिपका देते थे गहरे रंग बिल्कुल सही साहब जिससे कि रोशनी एक दिन का भी बाहर ना जाए जिससे दुश्मन के हवाई जहाज़ को खबर ना लगे कि यहाँ शहर बसा है और लोग रहते हैं और बम बम गिराने की बात जो है वो भूल जाए क्योंकि कुछ दिखेगा ही नहीं तो समझ में आएगा ही नहीं तो हम सब लोग जानते थे बिल्कुल सही कहा आपने मुझको याद है उन्नीस की लड़ाई का तो सिर्फ इतना याद है कि उन्नीस की लड़ाई के बाद पिताजी का तबादला मेरठ से फरुखाबाद हो गया था क्योंकि शायद सरकार को कुछ रेवेन्यू की जरूरत थी और कुछ जिलों में शराबबंदी खोल दी गई थी तो उन्हें नए जिलों में से एक जिला था फरुखाबाद जहां पर पिताजी का तबादला हुआ था मैं इसका ज्या, इससे ज्यादा उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ मगर बाद में जो कुछ पढ़ा उसमें ये जाना कि उस लड़ाई के दौरान हमने बहुत बुरी तरह हार मानी थी यानी कि पहली बार ये शब्द सुना था कि बहादुरी से लड़ते हुए पीछे हट गए बाद में बहुत सी कहानियाँ पढ़ी बाद में बहुत से किताबें पढ़ी जिसमें ये समझ में आया कि राजनीति और सेना ये दोनों अगर एकजुट नहीं हैं और कोई भी युद्ध यदि उसके लिए तैयारी नहीं है तो शायद उस युद्ध को जीतना या लड़ना लगभग असंभव होता है चीन की लड़ाई के बारे में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि वो लड़ाई मैंने सुनी है उसके बारे में इतिहास में बहुत कुछ पढ़ा है आपने पढ़ा है हमको तो ज्यादा हमने पढ़ा नहीं है लेकिन जब हम आप जब किसी से बात करते हैं उसके बारे में तो जो सुना है या हमारे मम्मी पापा जब बात करते हैं तो अजीब अपमान का अनुभव होता है कि अरे हम लोग हार कैसे सकते हैं किसी भी लड़ाई में हार जाना एक बहुत ही शर्मनाक हाँ, बात मानी जाती है मतलब, हमें शर्म आज, बुरा लगती है कि आज आज भी है है। कि शर्माती तो तो तो की की लड़ाई लड़ाई तो नहीं, मगर हाँ, 1965 की लड़ाई के बारे में बहुत सी कहानियां कहानियां हैं। हाँ। तो मैं आपके साथ ना उनमें से कुछ साझा करना चाहता हूँ अच्छा। उसमें से एक कहानी तो यह है कि हम लोग मंसूरपुर में थे हाँ। और मंसूरपुर आपको सच बताऊ तो ये बॉर्डर एरिया से यदि हवाई दूरी से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि ये 100-200 किलोमीटर से ज्यादा दूर हो अच्छा और हवाई जहाज के लिए 100-200 किलोमीटर तो चुटकियों की बात है हाँ? तो साहब मंसूरपुर में हमने देखा था क्योंकि वो एक फैक्ट्री एरिया था हाँ? वहां पर बहुत ही ज्यादा ये सायरन वगैरह बजा करते थे और आ, मतलब सिविल डिफेंस की एक्टिविटीज होती थी मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब लड़ाई होती है ना तो सिर्फ फौज नहीं लड़ती है बल्कि एक एक तबका है शहर में एक तबका होता है जिसे कहते हैं सिविल डिफेंस यानी कि नागरिक सुरक्षा तो साहब ये नागरिक या असैनिक सुरक्षा जो है ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है जिसका पता युद्ध काल में ही चलता है और साहब हमने उसको बहुत करीब से देखा यानी कि चोट लगने पर कैसे पट्टियाँ बांधी जाती हैं भागकर कैसे मेज़ के या चारपाई के नीचे छिपा जाता है रोशनियाँ कैसे बंद रहनी चाहिए घर के बाहर बहुत सारे लोगों को एक जगह पर नहीं एकत्रित होना चाहिए इस तरह की बहुत सी बातें होती थी उसके बाद सिविल डिफेंस के टाइम में उसमें यह भी होता था उस ज़माने में अफवाहें भी बहुत उड़ती थीं कि साहब पाकिस्तानी जासूसों ने पानी की टंकी में जहर मिला दिया है तो साहब पानी की टंकी की रखवाली भी एक काम होता था अस्पताल डिस्पेंसरियां प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स ये सब एक्टिव रहने चाहिए ये भी एक बात थी तो इस तरह की बातें सुनी जाती थी हम लोग मंसूरपुर में ये सब बातें सुना करते थे तो अब मैंने आपसे कहा ना कहानियाँ हमारे चाचा मिलिट्री स्पेशल ट्रेनें चलाते थे और मुझको उनकी एक कहानी मैं शायद शेयर कर सकता हूँ आपके साथ बहुत सी बातें तो शायद मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा मगर एक कहानी आपके साथ शेयर करूंगा एक बार वो पंजाब बॉर्डर पर कोई ट्रेन लेकर जा रहे थे मिलिट्री स्पेशल उसमें शायद कुछ सैनिक भी थे और कुछ हथियार या ट्रक या टैंक कुछ वो भी थे सडनली सामने कहीं पर बमबारी हो रही थी यानी जलंधर या किसी शहर से जहां से उनके ट्रेन को होकर जाना था वहां पर एयर रेड्स हो रहे थे उनको सिग्नल लाल मिला मगर एक एक वो सिग्नल हरा हो गया उन्होंने गाड़ी आगे चलाने से इनकार कर दिया उन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी और जैसे ही उन्होंने गाड़ी खड़ी की उस गाड़ी में से कूद कर कुछ फौजी जवानों ने आकर इंजन को घेर लिया उन्होंने कहा कि जब आपका सिग्नल हरा है तो आप गाड़ी क्यों नहीं चला रहे क्या आप चाहते हैं आप पाकिस्तानियों के साथ मिले हुए हैं आप चाहते हैं कि इस गाड़ी पर बॉम्बिंग हो उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी को बॉम्बिंग से बचा रहा हूं क्योंकि आगे अगर आप ध्यान दें जो कि आप डिब्बे में से नहीं देख पा रहे हैं मगर मैं इंजन से देख रहा हूं कि सामने एयर रेड हो रहा है जल्दी से उनका एक अफसर इंजन के ऊपर चढ़ा और उसने देखा हां सामने एयर रेड हो रहा था उसने इनकी पीठ थपथपाई धन्यवाद कहा और पूरी ट्रेन अंधेरे में कर दी खैर साहब कुछ समय बाद इनकी ट्रेन जाने पाई एक और किस्सा चाचा बताते थे कि कैसे जो मिलिट्री स्पेशल ट्रेन होती थी उनको सारी ट्रेन पर प्रायोरिटी मिलती थी यानी कि उनके लिए कोई भी गाड़ी रोक दी जाती थी ये मिलिट्री स्पेशल ट्रेन्स को रोकना नहीं था तो साहब वो चलता था उस टाइम में तो हम लोगों ने वो भी उनकी बातें सुनी 1965 की लड़ाई का ध्यान सिर्फ इसलिए है क्योंकि उस समय पहली बार हमने अपने स्तर से इस लड़ाई में यूं तो भाग नहीं लिया था परंतु अपने अंदर एक भावना जरूर जाग गई थी कि हमको भी देश के लिए कुछ करना है और शायद पहली बार सेना में जाने का विचार उसी समय आया था और यह भी समझ में आया था कि जो सेना में जाते हैं उनको न सिर्फ मतलब उनको न सिर्फ सम्मान मिलता है बल्कि वे अपनी नजरों में भी ऊंचे उठ जाते हैं और सेना में जाना केवल कोई काम नहीं था वो कोई नौकरी नहीं थी सेना में जाना अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना और अपने पोटेंशियल को अचीव करना ये दो बातें उस वक्त समझ में आई थी शायद जो उन्नीस और 1925 उन्नी के बीच में 60 साल हैं साठ साल बीते हैं हाँ साठ साल बीत चुके मगर इन साठ सालों में ये एक विचार ऐसा है जो नहीं गया बदला भी नहीं और इस पर किसी किस्म का मुलम्मा भी नहीं चढ़ा आपको यूँ तो बता दूं कि इसी सपने को देखते हुए मैंने सेना के लिए बहुत प्रयास किया जाने का और शायद आप में से बहुतों को पता होगा कि मैं भारतीय सैन्य अकादमी के लिए भी सेलेक्ट हुआ था परंतु कुछ पारिवारिक कारणों से नहीं गया तो अब समझ में आता है कि यदि वह जीवन चुना होता तो सच बात है कि तो भी आज लड़ने का मौका नहीं मिला होता क्योंकि अभी तक तो सेवा निवृत्त तो हो चुका होता मेरा सिलेक्शन 1974 में हुआ था तो युद्ध में जाने का मौका तो डेफिनेटली नहीं मिलता मगर हा सेना में रहने का अपना जो कर्तव्य था उसको पूरा करने का अवसर जरूर मिला होता अच्छा साहब अब आपको बताएं 1971 की लड़ाई की कहानी 1971 की लड़ाई जब हुई उस समय पहला काम जो किया यानी कि जिस दिन वॉर डिक्लेयर हुई हम साहब जाकर यूनिवर्सिटी के अस्पताल में ब्लड डोनर्स की लाइन में खड़े हो गए आप विश्वास करेंगे वो लाइन में हमारा नंबर शायद 200 के पीछे था और हमको पहली बार ब्लड डोनेशन करने का मौका उसी समय मिला और हमने उस वक्त जब ब्लड डोनेशन किया ना पता नहीं हमको लगा कि यार ये जो मौका है ये कितने कम लोगों को मिला होगा जो आज हमें मिला है और हम बहुत मतलब यू कहें कि मुर्गे की तरह गर्दन <स्थाँगा> तो गर्दन ऊंची ऊंची करके करके घूमते थे मुर्गा मुर्गा क्यों क्यों क्यों कहा कहा कहा शेर शेर नहीं नहीं नहीं और तो घूमता है बिना कुछ किए अपनी गर्दन ऊंची करके घूमता है <स्थाँगा> बड़ी तो साहब अच्छा तो उन्नीस की लड़ाई में एक बात अच्छा मगर उन्नीस की लड़ाई तक हम बनारस पहुंच चुके थे बनारस सीमा से बहुत दूर था अरे हम तो गोरखपुर में थे और गोरखपुर में तो एयरफोर्स बेस भी है वहाँ तो हर समय आए समय दिन में कई कई बार सायरन बजते थे और हम लोग एकदम सतर्क हो जाते थे कि क्या करना है और सबसे अच्छी बात जब हम लोग स्कूल में होते थे तो बिना किसी शोर गुल के बिना कोई बिल्कुल डिसिप्लिन में और टीचर्स जो थी बच्चों को कहती थी साइलेंस चि, चिल्ड्रेन और बस हम लोग सब लग जाते थे अपने अपने लाइन में कहाँ खड़ा होना कहाँ बैठ जाना है दुबक के और सारे बड़े बच्चे सब छोटे बच्चों को एक एक बच्चा एक एक दो दो बच्चों को अपने साथ ले लेता था इट वॉज सचिफुल अभी याद करते हैं तो लगता है कि कितना अच्छा हम लोग को सिखा दिया गया। वेरी गुड देखिए और हम आपको बताए हमने वहाँ रहने के बाद सिविल डिफेंस क्या चीज होती है ये सीखा अच्छा बनारस में हाँ। मतलब यो कहना चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर हाँ। सिविल डिफेंस के नाम पर बहुत सी चीजें हाँ। जानने का अवसर प्राप्त हमें तो मालूम ही नहीं तो मैं तो यही कहूंगा हाँ। कि साहब ये जो सिविल डिफेंस का हमने सीखा हाँ। उससे हमको एक ही बात समझ में आई कि सबसे जरूरी है किसी भी युद्ध के दौरान हाँ। आपको अवेयर रहना हाँ। अवेयर रिगार्डिंग उउंडिंग्स अपने आसपास, क्या हो रहा है, आपके आसपास क्या हो रहा है हाँ. जिसको बोलते हैं सिचुएशनल अवेयरनेस हाँ. वो सिचुएशनल अवेयरनेस जो है वो सबसे जरूरी होती है हुँ. तो, मगर तो क्या करें? अगर आप सा, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा क्या, क्या करें चाह रही थी, मगर बोल नहीं पाई तो हमने ही पूछ दिया चलिए साहब तो आपको ये बताते हैं आप यदि कोई भी असामान्य गतिविधि देखें तो अपने किसी बड़े को या जो जिम्मेदार व्यक्ति हो हाँ। उसको सूचित करें हाँ। मसलन उदाहरण के लिए आराध्या जैसे हाँ। आप देखें कि आपको बिल्डिंग में कोई ऐसे लोग नजर आते हैं जो कि सामान्यतया नहीं नजर आते तो आप और कुछ नहीं भी करें ना तो कम से कम सिक्योरिटी गार्ड को बता दें कि भाई हाँ। मतलब हाँ, दे तो साह हम लोगों के लिए ये था की ये जो असामान्य गतिविधिया है इनको रिपोर्ट डेफिनेटली उसमें बहुत घपले भी हुए हास्यास्पद स्थितियां भी हुई मगर आपके अंदर एक जागरूकता आ जाती है ये उसके बाद दूसरी बात यह कि अफवाहें फैलाने से रोकना है अफवाहें फैलाने से रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं अक्सर आप ये सवाल पूछ सकते हैं विशेषकर आज की परिस्थिति में जबकि सोशल मीडिया अफवाहों को फैलाने में पूरा हाथ बटाता है तो साहब आप क्या कर सकते हैं आप ये कर सकते हैं कि आपके पास जो इस तरह के मैसेज या संदेश या अफवाहें आती हैं, उनको आगे मत बढ़ाइए हाँ, हाँ, अगर कोई यह कहता है कि साहब ये जो धरती कांप रही है हाँ, इसका अर्थ है कि न्यूक्लियर बम जमीन के नीचे फट रहे हैं हाँ, अब देखिए सवाल यह है कि यह तो सच भी हो सकता है क्योंकि जब न्यूक्लियर बम फटते हैं हाँ, तो डेफिनेटली धरती कांपती है परंतु धरती है इसका अर्थ है कि न्यूक्लियर बम फट रहे हैं इसका अर्थ है कि न्यूक्लियर वॉर होने वाली है, ये एक बेवकूफी का और निबरी देहाती ए, ए, ए, मतलब सॉरी देहाती नहीं कहना चाहिए निहायती ही मूर्खतापूर्ण तर्क है देखिए आराध्या हमारा एक सवाल है, है ना आराध्या कि कि अगर न्यूक्लियर ही फट रहा होगा तो ये बात कहने के लिए या ये डालने के लिए लिए या मैसेज डालने क्या हम में से कोई जिंदा बचेगा? सवाल सवाल नहीं है सवाल ये है आप आप क्यों अफवाह फैलाएंगे? इस तरह की बात जो आप जो सत्य है या नहीं हाँ। सच बात यह है कि किसी भी जानकारी का स्रोत यानी हाँ। कि अगर आपको पता है की वो सच है केवल तभी आप उस बात को आगे कर ये सच हो सकती है हाँ। यह कोई तर्क नहीं है अच्छा हाँ इस, इस दौरान हमने देखा कुछ डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट शेयर की गई व्हाट्सएप ग्रुप्स में की। इस पे जा के आप न्यूज़ चेक कीजिए। जाए हाँ ठीक है वो ठीक था क्या वो अगर आप देखिए पहली बात तो यह कि अपने फोन पर हाँ। कोई वेबसाइट चेक करने की कोशिश ना करे थे? क्योंकि हाँ। आपका फोन अगर हैक हो गया तो आज मेरा होने वाला था हाँ, आज आपका फोन आपके पास एक मैसेज आ रहा था हाँ हाँ। कि अगर आपने एक मिनट के अंदर वो किसी पर्टिकुलर क्या था वो लिंक हाँ। पर हाँ। हम ट्राई से वो कर रहे हैं जीरो हाँ। या अगर आपने नौ नंबर नहीं दबाया तो हाँ। आपकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी तो चलिए अच्छा हुआ ना कि आपने नौ नंबर नहीं दबाया देखो बड़ी मेहरबानी किया आपने साहब तो मगर फोन तो आपका केस बंद हो ही गया क्योंकि आपका पैसा समाप्त हो गया था सॉरी so मेरे पास पैसे चलिए साहब थैंक यू सोने अच्छा तो अब अगली बात कर लें ये तो इकहत्तर की लड़ाई हो गई आज की लड़ाइया देखिए सवाल ये है कि युद्ध कब तक होगा कितने दिन तक चलेगा ये किसी को पता नहीं होता भगवान की कृपा है और हमारे आ, मतलब कहा जाए कि सबकी बुद्धि आ गई कि ये युद्ध बहुत कम समय के लिए चला और शायद ये युद्ध भी नहीं हुआ क्योंकि युद्ध का कोई डिक्लेरेशन तो हुआ नहीं नहीं ये तो सिर्फ और सिर्फ टेरिस्ट के बराबर सही बात सफाया है तो मगर इसने एक हम लोगों को जगाने का काम तो अवश्य कर दिया हाँ, जोर के रख दिया। ये तो समझ में आ गया कि देश कभी भी एक कठोर समय के लिए तैयार रह सकता है हाँ, और, हम और हम अपने देश के साथ, है। हम अपने देश के साथ हैं। है और हमें उस तैयारी में अपने भरसक जो कुछ करना है वो करते रहना है अच्छा साहब तो अब एक बात तो रही गई इस बीच में इतनी सीरियस बातें होने लगी वो पिछले हफ्ते का गाना कौन सा था भाई हा? वो पिछले हफ्ते का गाना लाखों है यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता इजहार था कि इकरार नहीं मिलता Whatever. एक ही बात है. अच्छा, बात है ऑलमोस्ट अच्छा चलिए कोई नहीं तो आपको मैं ये बता दूं कि हमारे अनेक श्रोताओं ने इस गाने को पहचान लिया बड़ा पॉपुलर गाना है भाई, अच्छा, हाँ। तो ये विश्वजीत जी ने गाया था ना फिल्म में रफी जी ने गाया। अरे भैया किसी मोहम्मद रफी के अलावा और कौन थे गाने वाले मगर फिल्म के पर्दे पर हाँ शायद हमने तो फिल्म नहीं ना देखी आप हर फिल्म देखते थे किस वक्त तो हमें नहीं मालूम ओह चलिए साहब तो पता नहीं चलिए जो भी हो गाना बहुत अच्छा था तो अब इस हफ्ते का गाना ये रहा आपके लिए के साहब तो पहचान लीजिए इस गाने को और बताइएगा गानेताइयेगा तो गाने बात तो भैया बातें शहरों की हो रही थी और ये कहा से बीच में युद्ध क्षेत्र को ले आए तो बीच में युद्ध कूद पड़ा तो हम लोग क्या करें हमारी तो हाँ, बिल्कुल जो होता सही है बात है तो इसलिए हाँ आज तो माताओं का दिवस है यार ओह लीजिए साहब तो आप ही बोल दीजिए कुछ माताओं के दिवस पर। सभी माताओं को, को सभी सभी बच्चों को और सभी लोगों को हैप्पी मदर्स डे चलिए साहब। पुण्य दिन है मगर हमारे हिसाब से तो हर दिन माताओं का दिन है हाँ मैं भी एक्चुअली यही कहना चाहता था कि मातृ दिवस एक दिन मात्र मनाने से क्या होगा जैसे हिंदी दिवस एक दिन मनाते हैं हम लोग तो उसका अर्थ शायद सिर्फ ये होता है कि एक दिन हिंदी का इस्तेमाल कर लो नहीं भैया ऐसा नहीं है मातृ दिवस तो हर दिन है हर दिन मातृ दिवस है हर दिन डे हर दिन बच्चों का दिन है तो चलिए साहब तो चलिए आज चुकी सभी को सभी मना मात... रहे हैं तो तो मात्रे दिवस पर सभी माताओं को सादर प्रणाम हमारी अपनी माता जो अब इस दुनिया में तो नहीं है मगर जहाँ भी हैं उनको भी प्रणाम और इस तरह से जिनको भी हमने माता समझा है उन सभी को हमारा प्रणाम प्रणाम है माता हमारी सबसे पहली टीचर होती है वेरी गुड चलिए साहब तो वो टीचर का याद हम लोग कब करेंगे पाँच सितम्बर बहुत रहे रहे। समय है। नहीं, नहीं हर दिन याद करेंगे क्यों आ ठीक है हाँ। अच्छा चलिए साहब तो मैं ये कहना चाहता था कि भैया अगले हफ्ते से हम फिर शुरुआत कर देंगे जगहों के बारे में और मैंने तो सोच भी लिया है कि कौन सी जगह के बात करेंगे किसकी बात करेंगे शबनम चली मुरादाबाद तो चलिए साहब अगले हफ्ते मिलते हैं आपके साथ मुरादाबाद की कुछ खट्टी मीठी कहानियों को लेकर तब तक के लिए आज्ञा दीजिए नमस्कार हम आपके आभारी हैं कि आपने समय दिया हमारी बात सुनने के लिए और आपकी बातें हम सुनते रहेंगे तो इसलिए आप बातें करते रहिए हम बातें सुनते रहेंगे और हम बातें करते रहेंगे आप भी बातें सुनते रहिएगा तो बातें चलती रहेंगी चलिए साहब नमस्कार और धन्यवाद जान जानूठी जो कहर की नजर ठोकरों से उसे हम गिरा जाएंगे ऐवन ए वतन, वतन को तेरी कसम तेरी राहों में मिजा तक लुटा जाएंगे एवन एवन